महाभारत द्रोण पर्व तीन सं अधिक शततमोध्याय दुर्योधन का द्रोणाचार्य को उपालंभ देना द्रोणाचार्य का उसे युद्ध का परिणाम दिखाकर युद्ध के लिए वापस भेजना और उसके साथ युद्धाम्यु तथा उत्तमौजा का युद्ध सज्जय उवाच तस्म बिलुद सैन्य सैन्यवाजाजुने ग सावते भीमसेने पुत्रस्ते द्रोणम भ्य बहुकृत्यम संजय कहते हैं महाराज इस प्रकार जब हसीना विचलित होकर भाग चली अर्जुन सिंधुराज के विध के लिए आगे बढ़ गए और उनके पीछे सातिकी तथा भीमसेन भी वहाँ जा पहुँचे तब आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी उतावली के साथ एकमात्र रथ द्वारा बहुत से आवश्यक कार्यों के संबंध में सोचता विचारता हुआ द्रोणाचार्य के पास गया सरथस्त व पुत्र परोणम तो मनो मारुत वेघवान आपके पुत्र का वह रथ मन और वायु के समान वेगशाली था वह बड़ी तेजी के साथ तत्काल द्रोणाचार्य के पास जा पहुँचा वाचचैनम चैनम पुत्र संरमभा स्रम निधम वाक्यम अब्रवीत उस समय आपका पुत्र कुरुनंदन दुर्धन क्रोध से लाल करके घबराहट के स्वर में द्रोणाचार्य से इस प्रकार बोला अर्जुनो भीमसेनस्य से सात के पराजिताजित सर्व सैनिया सुमहति महारथ असम प्राप्त सिंधुराज से आचार्य अर्जुन भीमसेन और अपराजित वीर की ये तीनों महारथी मेरी संपूर्ण एवं त्रि त्रि विशाल सेनाओं को पराजित करके सिंधुराज जद्रत के समीप पहुंच गए हैं उन्हें कोई रोक नहीं सका है चंते सर्व ये त्रापिश जदितावदे पार्थो व्यतिक्रांतो महारथ कथम सात्य भीमाभ्याम व्यतिक्रांतो सीमान वहाँ भी वे सबके सप सब अपराजित होकर मेरी सेना पर प्रहार कर रहे हैं मान लिया महाराषि अर्जुन रणभूमि में अधिक शक्तिशाली होने के कारण आपको कर आगे बढ़ गए हैं परंतु दूसरों को मान देने वाले गुरुदेव सात और भीम से ने किस तरह आपका लंघन किया है आश्चर्य भूतम लोके समुद्र से सावते नर्जुने लच तथी ने नलोक वजते <sum> वृत प्रवर सात्विकी भीमसेन तथा अर्जुन के द्वारा आपकी पराजय समुद्र को सुखा देने के समान इस संसार में एक आश्चर्य भरी घटना है। लोग धनुर्वेद्रुवते योद्धा अश्रद्धेय तव सारे योद्धा यह कह रहे हैं की धनुर्वेद के पारंगत आचार्य द्रोण क्या ऐसे युद्ध में पराजित हो हो गए आपका यह हारना लोगों के लिए हो गया है नास एवत क्रांता रेरा भाग्य ही खोटा है ये तीनों महारथी जहां आप जैसे पुरुष सिंह वीर को नांग कर आगे बढ़ गए हैं उस युद्ध में मेरा विनाश भी असंभावी है एवं गते शेषम चिंत मानद ऐसी परिस्थिति में जो कर्तव्य है उसके संबंध में आपकी क्या राय है यह बताइए मानद जो हो गया सोचो तो हो ही गया अब जो शेष कार्य है उसका विचार कीजिए अनंतरम उस समय की रक्षा के लिए तुरंत करने योग्य जो कार्य हमारे सामने प्राप्त है उसे अच्छी तरह सोच विचार कर शीघ्र संपन्न कीजिए द्रोणवाच कि बहुविधम तत्त्यम तत्व पांडवाना महाराव पश्चा तबदेशा पुस्तर तदरीयस्तर यत्र यजयू द्रोणाचार्य ने कहा था सोचने विचारने को तो बहुत कुछ है किंतु इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है वह मुझसे सुनो पांडव पक्ष के तीन महारथी हमारी सेना को लांग कर आगे बढ़ गई है पीछे उनका जितना भय है उतना ही आगे भी है परंतु जहां अर्जुन और श्री कृष्ण है वही मेरी समझ में अधिक भय की आशंका है था हमहम मंडे सैंधुवशाक्षण इस समय कौरव सेना आगे और पीछे से भी शत्रुओं के आक्रमण का शिकार हो रही है इस परिस्थिति में मैं सबसे आवश्यक कार्य यही मानता हूं कि सिंध हूँ की रक्षा की जाए सनो रक्षित मृको धरो तात कुपित हुए अर्जुन से डरा हुआ है अतः वह हमारे लिए सबसे रक्षणीय है भयंकर वीर सातकी और भीमसेन भी जयद्रथ को ही लक्ष्य करके गए हैं सम्राप्तम तूसम बुद्धिजम न सभायाम जयो वृत्तो ना पितत्र पराजय एनो ग्रह माना अद्यतावत जया जय शु में जो जुआ खेलने की बात पैदा हुई थी वह वा वास्तव में आज इस रूप में सफल हो रही है इस दिन सभा में किसी पक्ष की जीत या हार नहीं हुई थी आज यहाँ जो हम लोग प्राणों की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे हैं इसी में वास्तविक हार जीत होने वाली है सकुनि में पहले जिन भयंकर पासों को हाथ में लेकर जुए का खेल खेलता था उन्हें वह तो पासे ही समझता था परंतु वास्तव में वे दुर्धर्ष बाढ़ थे ये बहवस्ता कौरव्यवस्थिता दरम वृद्धि शरा नक्षराशा पति ग्लां चेन्धव राज दूत से निश्चित निश्चय तात असली जुआ तो वहाँ हो रहा है जहाँ तुम्हारे बहुत से कौरव योद्धा खड़े हैं इस सेना को ही तुम जुआरी समझो प्रजानाथ बाणों को ही पासे मान लो राजन को ही बाजी या दांव समझो उसी पर जुए की हार जीत का फैसला होगा सैन धवे तो महद्योतम समाशक्तम पर महाराजा जीवित कर महाराज के ही जीवन की बाजी लगा कर शत्रुओं के साथ हमारी भारी दूत क्रीड़ा चल रही है यहाँ तुम सब लोग अपने जीवन का मोह छोड़कर रणभूमि में विधि पूर्वक जयद्रथ की रक्षा करो निश्चय ही उसी पर हम युद्ध क्रीड़ा करने वालों की असली हार जीत निर्भर है निर्भर है यत्रते तत्र राजन जहाँ वे महाधनुर योद्धा सावधान होकर सिंध राज की रक्षा करने लगे हैं वही तुम स्वयं ही शीघ्र चले जाओ और सिंध राज के उन रक्षकों की रक्षा करो यह हम स्याम चापरान, पंचालान, मैं तो यही और तुम्हारे पास दूसरे दूसरे रक्षकों को साथ ही पांडवों तथा श्रृंजो सहित आए हुए पांचालों को जीव के भीतर जाने से रोकूंगा तथो दुर्योधन गुरचार्य शासनाथ उदमानग्राहमण सबदा डू तदनंतर आचार्य की आज्ञा से दुर्योधन अपने आप को उग्र कर्म करने के लिए तैयार करके अपने अनुचरों से सेना जग मतु सभ्यम अर्जुन के चक्र रक्षक पांचाल राजकुमार जुधामंड सेना के बाहरी भाग से होकर सभ्य साची अर्जुन अर्जुन के के समीप लगे महाराज तो तो महाराज जब युद्ध की इच्छा से आपकी सेना भीतर घुसे थे उस समय ये दोनों भीम के साथ ही थे किंतु कि ने उन दोनों को पहले रोक दिया था पार्श्वेन तो पार पार्शे जान सौ कुरराजो दसर दतर स अब वे दोनों वीर पार्श्व भाग से आपकी सेना का भेदन करके उसके भीतर घुस गए पार्श्वभाग से सेना के भीतर आते हुए उन दोनों वीरों को दुर्योधन ने देखा भ्रातृभ्याम भारतो बली तब उस बलवान भरत वंशी वीर दुर्योधन ने तुरंत आगे बढ़कर बड़ी उतावली के साथ आते हुए उन दोनों भाइयों के साथ भारी युद्ध छेड़ दिया तावे नम उभाव उद्यत महारथ दोनों बड़ी विख्यात महारथी वीर थे उन दोनों ने युद्ध स्थल में धनुष उठाकर दुर्योधन पर धावा बोल दिया तम विद्य तम युधामी विशत्या सारथिं चाश्रोहयान युधामंड ने कंक युक्त तीस बाणों द्वारा दुर्योधन को घायल कर दिया फिर बीस बाणों से उसके सारथी को और चार से चारों को बिंद डाला। दुर्योधन के बिंदा मुकम चा चकर तब आपके पुत्र दुर्योधन ने एक बाण से युधाम की ध्वजा काट डाली और उससे उसके धनुष को दो टुकड़े कर दिए इतना ही नहीं एक युधामन्यु के सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया फिर चार तीखे बाणों द्वारा उसके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया युधामंडक्रुद्ध सरा सतमा हवेश तव पुत्र इससे युद्धाम कुपित कुपितो उठा उसने युद्धस्थल में बड़ी उतावली के साथ आपके पुत्र की छाती में तीस बाढ़ अविध्य सार्म यम साधन इसी प्रकार उत्तम जाने भी अत्यंत कुपितो अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा उसके सारथी को गौरी चोट पहुंचाई और उसे यमलोक भेज दिया दुर्योधन उठ सारथी राजेंद्र तब दुर्योधन ने भी पांचाल राज उत्तमोजा के चारों घोड़ों और दोनों पार्थ सुरक्षकों को सारथी सहित मार डाला उत्तम जाता शोहत संयुगे आरोम भ्रतुर्युधाम युद्ध में घोड़ों और सार्थी के मारे जाने पर उत्तम शीघ्रता पूर्वक अपने भाई युधामु के रथ पर जा बैठा स रथम प्राप्य तम भ्रातु दुर्योधन हया भुवि भाई के रथ पर बैठकर कर उत्मा हो जाने अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा दुर्योधन के घोड़ों पर इतना कि होकर धरती पर गिर पड़े मनु शीघ्र घोड़ो के धराशायी हो जाने पर युद्धाम उस युद्ध स्थल में उत्तम बाण का प्रहार करके दुर्योधन के धनुष और तर्कस को भी शीघ्रता गिराया हता अवतिर्यन गदा पुत्र पंचाल घोड़े और सारथी के मारे जाने पर आपका पुत्र राजा दुर्योधन रस से उतर पड़ा और गदा हाथ में ले लेकर पाचाल देश के उन दोनों वीरों की ओर दौड़ा तमापतन तम क्रोध में भरे हुए कुर्रात दुर्योधन को अपनी ओर आते देख दोनों भाई युधामन्यो और उत्तमजा रथ के पिछले भाग से नीचे कूद गए ततः सहेम चित्रम तम गदया संक्रुद्ध पोथया कुपित दुर्योधन ने घोड़े और उस सुंदर रथ को गदा के से चूर चूर कर दिया आरुरोह इस प्रकार उस रथ को तोड़ फोड़ कर घोड़ों और सारथी से हीन हुए शत्रुसंतापी दुर्योधन शीघ्र ही मद्रास सल्य के रथ पर जा चढ़ा तत्पश्चात पांचाल सेना के वे दोनों प्रधान महारथी राजकुमार न्यु और उत्तम दूसरे दो रथों पर आरूढ़ होकर अर्जुन के समीप चले गए महाभारते द्रोण पर्वी जयदर्वी दुर्योधन युद्धे युद्धेद अधिक सततम अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जैद्रथ पर्व में दुर्योधन का युद्ध विषय एक सौ अध्याय पूरा हुआ